मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र से कुंदन जी हमारे साथ हैं जो नेचुरपेथ हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से कुंदन भाई का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ तो आप अपने बारे में बताइए वर्तमान समय में आप क्या करते हैं सभी को नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर कुंदन गार्की मेरा योगा और नेचुरोपैथी ये मेरा सब्जेक्ट है मैं वर्तमान समय पुणे में रहता हूँ पुना में मेरा नेचुरोपैथी केयर है जहाँ मैं पंचकर्मा थेरेपीस करता हूँ और उसमें विशेष बस्ती थेरेपी में काम करता हूं और उसके अलावा एक्यूप्रेशर मेरा एक स्पेशल सब्जेक्ट है और एक्यूप्रेशर में सुजोक थेरेपी नाम की जो चिकित्सा है एक्यूप्रेशर में बहुत अलग विभिन्न प्रकार के थेरेपीज़ होते हैं तो उसमें मैं सुजोक थेरेपी में उसका प्रैक्टिस करता हूं और बहुत से पेशेंट्स को मैंने उसमें रिलीफ दिया है उसके अलावा मेरा योगा क्लासेस चलता है मॉर्निंग और इवनिंग में तो लगभग पंद्रह सालों से मैं नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस में कर रहा हूँ डॉक्टर कुंदन जी सुजोग ये क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए विस्तार से बताइए सुजोग ये जो थेरेपी है ये एक ब्रांच है एक्यूप्रेशर की जो ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर है ये थोड़ा सा उससे हटके है जो हमारे दोनों हाथ है और दोनों पैर है इसके दोनों जो पंजे हैं इसमें आपके बॉडी के जो भी सभी ऑर्गन्स है या जो सभी नर्वस सिस्टम है इसका पूरा रिफ्लेक्स ये आपके हाथों में और पैरों में होता है जैसे मान लीजिए आपकी पीठ या लोअर बैक आपका पेन हो रहा है उसमें दर्द है मान लीजिए आपको यल वन एल टू यल थ्री में लम्बर वन लम्बर टू नंबर थ्री जो स्पाइन है और उसमें आपको पेन हो रहा है तो हम आपके हाथों की उंगलियों में उसके कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसको एक विभिन्न स्पेशलिटी टेक्निक से उसको प्रेस करके वो आपको हम उस पेन से हम रिलीफ करते हैं ये इसका संक्षिप्त में इसकी जानकारी है और सर ये सब्जेक्ट बड़ा है आगे हम इसमें विस्तार में आगे चलकर हम इसमें बात करेंगे बना तो सकते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि नेचुरोपैथी का जो सेंटर है आपका नेचर केयर है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है क्या सिस्टम है कैसे आपसे जुड़े अगर कोई आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा और हमारा केयर जो नेचुरल केयर है इसका एड्रेस भी दूंगा फिलहाल हम अभी इसमें बस्ती में हम काम काम कर रहे हैं बस्ती एक प्रकार से जैसे मॉडर्न साइंस उसको एनिमा कहा जाता है मतलब एनिमा एक उसको मॉडर्न साइंस में नाम दिया जाता है परंतु आयुर्वेद में बस्ती का बहुत बड़ा महत्व है ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि जो भी बीमारियाँ हैं वो आपके पेट से चालू होती है और बस्ती से आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस चालू होती है उससे आपके बहुत से जो टॉक्सिन्स होते हैं जैसे दोनों आंतुड़ियों में लार्जर इंटेस्टाइन और स्मॉलर बड़ी आंतें और छोटी आंतें, उसको क्लीन करने का मैं बस्ती थेरेपी करती है और इसको बहुत ही एक्सपीरियंस जो भी प्रैक्टिशनर है नेचुरोपैथी करते हैं जो आयुर्वेद करते हैं उनके देख में ही इसका अभ्यास आप इसकी प्रैक्टिस हमें लेनी है या ये थेरेपी हमें लेनी होती है तो जिसको भी ये करना है या जिसको भी इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम उस पेशेंट को हम अपने पास बुलाते हैं या उनसे वार्ता करते हैं फ़ोन के द्वारा फिर उनको हम पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं जैसे आयुर्वेद ये तीन तत्वों में काम करता है वात पित्त और कफ पहले हम उसको नाड़ी चेक हम करते हैं उनके हाथीलो में उसके बाद फिर हम एग्जामिन करते हैं इनको और उनका हम प्री टेस्ट लेते हैं उनके हिस्ट्री जानते हैं काउंसलिंग करते हैं उसके बाद हम ये थेरेपी हम उनको देते आवश्यकता हो तो ही हम देते अच्छा अच्छा अच्छा तो इसमें कितना दिन के लिए रहना पड़ता है उनको आ, आप रह सकते हैं एडमिट हो सकते हैं या आप अगर वहाँ नजदीक रहते हो पुणे में रहते हो तो आप डेली घर जाके आ भी सकते हो अच्छा। हाँ इसमें आपको दो से तीन घंटा हमारे साथ रहना होता है जो भी ट्रीटमेंट चलती है आपकी एक दिन में लगभग दो तीन घंटे में वो तो तो ट्रीटमेंट तो हो जाती है हाँ चलिए कुंदन जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि से नेचुरोपैथ आप क्या बताना चाहेंगे मैं लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी हो आप डेरे नहीं आप ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि पर विश्वास रखिए जैसा हम सभी का ईश्वर पर विश्वास होता है उसी तरह ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश और ये मानव शरीर है इस शरीर में सभी प्रकार के औषधि हैं ऑलरेडी जैसे मैं हमेशा मेरे क्लास जहाँ भी मैं करता हूँ मैं लोगों को बताता हूँ कि आप भोजन के सिवा आप तीस दिन जी सकते हो अब पानी के सिवा आप सात दिन जी सकते हो परंतु श्वास के सिवा आप दो मिनट से ज़्यादा आप जी सर्वाइव नहीं कर सकते नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट श्वास है उसका लेने का आपको तरीका आना चाहिए उसको ब्रीदिंग्स प्रिंसिपल कहा जाता है कि श्वास कैसे ले उसको कैसे रोके और उसको कैसे प्रश्वास करें यह शरीर बहुत अमूल्य है और शरीर में आ, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रेस करें तो आपके सभी प्रकार के बीमारी लगभग सभी प्रकार की बीमारी आप दूर कर सकते हो तो मैं लोगों से ये कहना है कि खुद पर विश्वास रखिए खुद के बॉडी पर विश्वास रखिए और लाइफ को पॉजिटिवली चाहिए चलिए कुंदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी नेचुरोपैथी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गया है और आपने खास स्पेशलाइजेशन आपका बस्ती क्रिया के बारे में बताया जहाँ आपने तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तीन चार घंटा अगर आप आना जाना करते हैं तो इससे आपके प्रोसेस पूरे हो जाते तो एक ही बार लेना पड़ता है या दस दिन पंद्रह दिन लेना पड़ता है ये सिवेरिटी पे डिपेंड है अच्छा पे किसी पेश्टी को हम तीन दिन थेरेपी देते हैं कि उस सात दिन देते हैं और किसी किसी को थोड़ा सा अगर उनका प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनको दस से पंद्रह दिन भी देते हैं ओके ओके आपकी बीमारी के अनुसार ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों को वो कर रहे हैं अभी फिलहाल और मैं चाहूँगा कि आपको कोई भी बीमारी है नेचुरोपैथी से अगर ठीक करना चाहते हैं तो आने वाले समय में हम लोग कुंदन जी से बहुत सारे अलग अलग सीरीज में बात करेंगे स्पेशलाइजेशन किसी बीमारी को लेकर बात करेंगे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा तो इन शुभ आशाओं के साथ आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे और कुंदन भाई को बहुत कामना है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो तुमको निहारने को निहार